सब कुछ हम लोग देख चुके चलो ना तुम्हारी इच्छा हो तो पांचाल देश में चलें। युधिष्ठि ने कहा कि यदि सब भाइयों की सम्मति हो तो चलने में क्या आपत्ति है सब ने स्वीकृति दे दी प्रस्थान की तैयारी हुई उसी समय श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास पांडवों से मिलने के लिए एक चक्रा नगरी में आए सब उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हो गए व्यास जी ने एकांत में पांडवों का किया सत्कार स्वीकार करके उनके धर्म सदाचार शास्त्रा पालन पूज्य पूजा ब्राह्मण पूजा आदि के संबंध में पूछकर धर्म नीति और अर्थनीति का उपदेश किया चित्र विचित्र कथाएं सुनाई इसके बाद प्रसंगानुसार कहने लगे पांडवों पहले की बात है एक बड़े महात्मा ऋषि की सुंदरी और गुणवत्ती कन्या थी